शंकराचार्य द्वारा प्रणीत साधक संसार बंधन थे मुक्त हवारे की श्रमान आधार पर सूची आधार पर कि विचार कर चिंता करल से मानस वेदांत मुख्य साधन हमारे चारे द्वारा निजेके शर संगे दादाता मान शर मन बुद्धि मैं पा कर ले मन थे चलिए ज्ञान नित्य प्राप्त वस्तु किस द्वारा ज्ञान प्राप्त लोकेशन उठे एवं कसक्ति ना रेखे संयम जीवन जापन कर गुर से शरणागत हो गए जिज्ञासा कर ले स्वर्विक कम आस क्या आत्मजिज्ञासा वास्तविक आश्रम धर्म के ठीक पालन करते ठीक पालन कर भाव पालन करा तेज अंतरण शुद्ध होना तो फल प्राप्त इच्छा क्या कर तक मन शुद्ध हो सांसारिक वस्तु चाहना संसार भगवान की ईश्वर तत्व की तो से जाना जिज्ञासा मन मध्य तीव्र होते थे गुरु गुरु केवे तो निजेक रास्ते भगवान बोले दिए रास्ता गुरु बोले रास्ते धीरे धीरे जो चलते मानस जीवन लक्ष्य पहुंचे कल के प्रथम पढ़े नहीं द्वित लाइन देखो भगवान तक जतना बुझे हाँ ठीक है बार बोलते शिष्य परीक्षा लास्टे जिज्ञासा कर भगवान श्रीकृष्ण जिज्ञासा कर प्रश्न पुरुष तुम्हें बुजते तुम्हारे बोध हो मैत्री के सब जगह देखा लोकान त्रह्म विद्यान कर्म चित ब्राह्मण निर्वेदम आयात ना अकृत कृतिना तम सब गुरुमेघ अभिघ्य मित्र प्राणी क्षत्रिय ब्रह्म निष्ठम तस्म सद् विद्वासन्नाय प्रशांत समित ब्रम्हव विद्या बदेत त श्रुतिभाग्य रहा परीक्षा लोकान मानी कर्म फल अन्य कर्म दिए मुक्त हवा जाए पुण्य दिए सुख प्राप्त बंधन कारण हो जाए पुण्य सुख प्राप्ति ब्रह्म के जिन्हें इच्छा तार मध्य है तक से कर्म व्यवहार जगत हमें देखते पाई कर्म दिए जा प्राप्त करी से अनित फल दे तल अन्य नित्य पदार्थ ध्रुव जो नित्य ताकि अनित साधन दिए प्राप्त जो मन मनुष्य मन मध्य तक तरह कर ले भाव धीरे धीरे चले जाए परीक्षा लोकान कर्म तत्व ब्रह्मविद श्लोक एक संगे लिखे दी भगवान आगे दृढ़ गृहता आत्मा शेषे संत मैं विषय पुस्तक रकम था विकल्प करते थी विकल्प कर लेना मानी दृढ़ निश्चय विपर्य जीवन जो लक्ष्य को स्थिर करते दृढ़ गृहता ही विद्या जो विद्या रूप ग्रहित है आत्मना कल्याण सन्त ज्ञान कष्ट पर ज्ञान प्राप्त करये अंतिम समय जो शरीर थक दिन से तो देखते जो शरीर थक तक ज्ञान भवर फले ज्ञान पूर्णतारूर्ण मान से शुद्ध चेतन संगे एक हो विद्यमान थक ज्ञान हवारे विद्यार्थी जेम एक मानुष पढ़ालेखा कर जेने ग वस्तु ता दिए अन्वे जो अन्दे से जन विद्या प्राणी अनुग्रह समस्त जीव के अनुग्रह करवाती तीतर्ष मत इचा तीतर्षा मैंने पर कर इच्छा जार मध्य आज कर इच्छा के बोले तीतिर आज जार मध्य तीतीर्षु और तार ष्ठ बच्चन तुम से दीतेबकी खुशी दिए देव तर बनीम पाई कर लेना शास्त्र आरोप वार्निंग दिए शास्त्रम शास्त्र बोल इमाम इति अस्म इक्रियता पूर्ण दूसरी छांद उपनिषद परंपरागत मधुवीदी द्या के जदि क्यों संपूर्ण पृथ्वी धन संपूर्ण पृथ्वी को के दान तो तब योग्य अधिकारी के ना देखे विद्या देवा उचित यद्यपि असमेय मैं सारा चारि धनधान्य पुष्प भर रारिदी भरे आर समस्त किस प्रतिबंधक नेकम जो पृथ्वी के क्यों दान कर मूल्यवान विद्या पृथ्वी समस्त मूल्यवान वस्तु तक यह विद्यार मूल्य अनेक बेसि कारण की देखो कत तो पूर्ण था कत सुख वस्तु था क्योंकि एक दिन पर दुखे परिणत हो जाए मे बोझाते थके संसारे बस्तु तुम्हारे सुख कारण क्योंकि अथवा निजे स्वरूप ना जाना मेके शरी इंद्रन बुद्धि समस्त भोग केत मन ऊपर उठे जाए तन पंत ज्ञान प्राप्त होते विद्यार बनीम क्यों ताके सम्पूर्ण पृथ्वी धन धन्य पुर्ण प्रतिभा ज्ञान प्राप्त पर्यत वैराग्य ना आमभोग मात्रा उत्तरोत्तर बाढ़ाते संसार प्राप्त इच्छा मन मध्य थे तक से ज्ञान के ज्ञान प्राप्ति हार प्रारब्ध जनित भगवान के चलिए डिफारें भगवत प्राप्त प्राप्त गुरु आचार्यवान पुरुष वेद छांद गोपन साधे सद विद्या मान अपता मानी विद्या के जानते हुए छोटे बेला जाप्त करा गुरु का से ही ज्ञान प्राप्त तो करते हैं स्कूले तो तो तो तो प्रत्य करते तो आत्मा विद्या अन्नान विद्यार विषय दिएमेंट करीक्षा देखते आत्मविद्यार विषय विषय विषय तचार्य वन पुरुषे जिन्हें सदगुरर्पण करत्य के जानते बुझे आचार्य धी एद्या आचार्य प्रकोशल के देवतारा भिन्न भिन्न रूप धरे से पाखी सार गुरम रूप धरे सेगुन ब्रह्मेर उपदेश कर फिर आते तक अन्न मनुष्य बोलो मनुष्य थे भिन्न तब से बोलो से बोलुक अपनी उपदेश कर गुरु अपन फिर एस विद्यालभूत है आचार्यता आरोप कर फल की से फल प्राप्ति रास्ता उपकुशल विद्या आचार्य धैव विद्यादीता आचार्य थे प्राप्त कर फलशाली है आचार्य प्लावित आचार्य हिस्से पार कराते प्लाविता हारे फे इंद्रद्या करते तेने बस प्रे सको अर्जुन के सात श्लोक एटो नए पांचशो आठ जिज्ञसा तुम बुझते पेख प्रयासम अर्जुन बह नष्ट मे लोधाईरक आचार्य हम प्राविका मान तरी संस्कार कराते सम्य ज्ञान प्लब इच्छते आचार्य पार कर द्वारा बेपारे ना सम्य ज्ञान प्लब इच्चते सम्य ज्ञान ही संसार सागर के, के पार कराते हम नौका ज्ञान ही हम नौका इच्छते बला इत्यादि श्रुति समस्त श्रुतम साधारण चतुष्ट सम्पन्न गुरु शरणागति गुरु प्राप्त भगवद गीता तो यह कथा उपदेश शांति ज्ञान ज्ञानी तत्वर्शीन तुम्हें गुरु का उपदेश करत्वेद्या जिन्हें जे प्रदेश करते स्मृति स्मृतिश्च मान श्रुति स्मृति पुराण सब जगते एकटी जिन देखते पाई डुब त्ञान फलिभूत हो जाए उस समय ज्ञान आ सीतारामजी है मैं ध्यान नहीं दिया था अः तब तो मैं हिंदी में ही बताऊंगा तब् हेलो हाँ हिंदी हिंदी में हाँ हाँ हिंदी में बताऊंगा जब आपको मैंने तो देखा नहीं, नहीं था कल ध्यान नहीं दिया था आगे। तो इसलिए गुरु के पास जाकर तो हो गया चतुष्टय दूसरा हो गया गुरु पर पद्धति है इसी के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो इसके लेकर भगवान वासुकार जो बोल रहे हैं वो अपने मन से मैं बोल लो ये बात नहीं है शास्त्र वाक्य को उद्धित करके हमको समझा रहे हैं कि देखो शास्त्र ने ऐसा कहा इसलिए हमें भी इसी प्रकार से यदि आत्म जमतों के संसार बंधन से मुक्त होना है तब हमें इसी पद्धति को अपनाना पड़ेगा आगे आगे देखिए बोल रहे हैं ज्ञान बुद्धा अग्रण हेतून अधर्म लौकिक प्रमाद नित्य अनित विवेक विषय असंजात जीव पूर्व तत्व लोक चिंता अविक अविक्षण जात्यादि दी अभिमादी चीपक्ष जा अपना अहिंसा ज्ञान आदि विरुद्धि अब जो है पहले जो प्रतिज्ञा किया ना कि देखिए शब्दों पर बोला कि परीक्षिताय शिष्य के अंदर जो कता है कि नहीं उसको परीक्षा करना पड़ेगा बोलते हैं, उसको पूछते हैं जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि आया भाई तुम किससे आए हो तो मैं तो ये सागर से पार होने के लिए आए हो कोई बात तो तुम कौन हो तो बोलते हैं मेरा नाम ये है मेरे पिता का नाम यह है मैं ब्राह्मण हूं अब बताओ कि तुम संसार सागर को पार होना चाहते हो तो ये शरीर तो यहाँ पे राख होकर जल जाएगा तो पार कौन होगा जो व्यक्ति संसार करना चाहते हैं तो उसको तो रहना पड़ेगा तुम्हारा शरीर तो, ये तो यहां पे जल जाएगा एक राख थोड़ी नाव में बैठ करेगा राख तो, तो इधर ही रह जाएगा तो पार कौन करेगा ये बोध हो रहा है तुम तो जाग समझते हो नहीं समझते ऐसा परीक्षा करते शी। गुरु शिष्य को बोलेंगे देखिए शिष्य ग्रहण घिंग बुद्धा है तो, का ग्रहण नहीं आ रहा है बोल ठीक से गुरु को समझ में नहीं आ रहा है गुरु है? कि को समझा रहे है जो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा कैसे समझ में नहीं आया शिष्य ज्ञान अग्रहण लिंगेर बुद्धा को चिन्ह देख करके इनको जागृतिक काम बाहरी काम अथवा जो है अच्छा लग रहा है तो उस इन चिन्हों को देख वो जो शास्त्र जो कहा तुम उनकी परम सत्व तो क्या है तुम जानना क्या चाहते हो इस इस अग्रहण नहीं समझने के लिए क्या कारण है गु, गुरु जी बोल रहे हैं तु तो असंग पूर्ण व्यापक शास्त्र बोला शुद्ध नहीं आ रहे तब है तो उस शिष्य के व्यवहार को देख करके समझ में आ जाता है तो शिष्य से ज्ञान अग्रहण लिंगही बुद्ध लिंग मतलब शिष्य के व्यवहार के कुछ चिन्ह को देखकर करके समझ में जाने के बाद अग्रण हेतु उस, में हेतु क्या है उसको दिख, दिखा कुरुजी क्या दिखाई दिया कि लौकिक प्रमाद देखिए मतलब पूर्व की तो कुछ अधर्म ऐसा किया हुआ है जिस अधर्म के कारण प्रतिबंधक बैठा हुआ है जिस प्रतिबंधक को नहीं मिटने पर उसको तो ग्रहण नहीं होगा पहला शब्द बोला तो निषिद्ध कर्म अधिक किया हुआ होगा तो क्या होगा कि जब तक उस निषिद्ध कर्म जनित जो फल है वो फल भो पूरा नहीं होगा तब तक जो है इसमें मन ने इस निष्ठा आना समझना एक बात है इसमें निष्ठा आना कठिन होता है एक दूसरा बोला लौकिक लोक व्यवहार में यदि अधिक आग्रह है उनको देख करके मैं लोक सेवा करूंगा अस्पताल खोलूंगा स्कूल खोलूंगा करूंगा ये करूंगा सेवा की वृत्ति अच्छी बात है परंतु तो जब तक ये ये सब वृत्ति रहेगी तब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ इस चैतन्य स्वामी जब हमने वहां पे शिवानंद आश्रम में उत्तरकाश में पढ़ते थे ना उनको देखा था इस विषय में जब तक देखी शिवानंद आश्रम की वो स्वयं एक अस्पताल चला ऋषिकेश में इसीलिए हमारे कभी थोड़ा बोलते थे नहीं है कार्य नहीं है साधु का काम नहीं है आगे लोग आ रहे हैं और लोग करेंगे तुम्हें तो, तो एक निष्ठा रखना है बस केवल आत्मनिष्ठा भगवत प्राप्ति जिस लक्ष्य को लेकर के यहाँ पे आए हुए हो देखिये ये जो है इसीलिए यहाँ पे भगवान भाष्य लिखा है अधर्म मतलब मतलब जो है। फिर प्रमाद प्रमाद क्या समाज में आ रहा है है ठीक है, है तो अभी हमको करना चाहिए उसको टालना उसको देश से करना इसको प्रमाद कहते हैं हम संन्यास लेकर के जब इस मार्ग में आए हुए है तब तो और कोई भारी लगत के काम हमारे लिए पहले थोड़ा सा वो रहता है एक Um, क्या बोलेंगे उसका एक असर तो मन में भावना होता है परंतु धीरे-धीरे ईश्वर कृपा से यह लौकिक प्रमाद अनित विवेक ये जो है, देते हैं बोला का है ना विषय संजात दृढ़ नित्य वस्तु के अनित्य वस्तु के तत् सम्बन्धित जो विषय है उस विषय में असंजात दृढ़ पूर्वक मतलब वहां अभी तक दृढ़ता नहीं आया कि अरे संसार कोई वस्तु तो हमारे लिए लाभदायक नहीं है संसार की कोई वस्तु तो हमें जो है आनंद नहीं दे पाएगा चाहे हम किसी कितने के लिए कितना भी सेवा कर ले परंतु तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए अलाभदायक नहीं होगा इस प्रकार से जब तक ये दृढ़ता नहीं आता तब तक वहां सुमोन नहीं आए तब तक लगता है लोक लोक कल्याण ये भी तो अच्छा है परतु उसके लिए भी कुछ करना चाहिए ठीक है कुछ दिन जीवन के शुरू में निष्काम भाव से यदि हम ठीक से कर पाएंगे तब तुम्हारे मन उठेगा और यदि वहां पे थोड़ा भी सकामत तो रहेगा तब फिर वही कर्म बढ़ता रहता है इसलिए भगवान भास्कर्या भी बोल रहे हैं कि जो शिष्य की गुरुपदेश ठीक से नहीं समझने आने का पीछे क्या क्या कारण है कि पूर्व की तो निषि कर्म के आचरण अधिकता था इसलिए जो है वो अभी समझ में नहीं आ रहा है उसको हटना पड़ेगा जब तक ये पूर्व की तो दूरी तो क्षय नहीं होता वो क्षय होने के लिए हमको जब शास्त्र अध्ययन करने उस समय पहले मन नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा चलो भाग दो परंतु उस समय निष्ठा के साथ उसको पकड़ के रखना पड़ेगा तब जाकर के पूर्व की तो दूरी तक होने पर मन वहां पर लग जाता है किसी बोलता है प्रमाद। मतलब जितना जितना मैंने गुरु से सुन रखा जैसा गुरु ने बोला अभी भी नित्य अनित वस्तु विवेक में उतना दृढ़ता नहीं आया लगता है संसारिक वस्तु ही तो हमको रक्षा करेगा अरे संसारिक वस्तु संसार को रक्षा करेगा जो संसार के अंतोत्पाती नहीं है उसको सांसारिक वस्तु क्या रक्षा करेगा पर तो हमारा अभी दृढ़ निष्ठा नहीं आया कि मैं असंसारी हूँ मैं असंग हूँ व्यापक हूँ करने वाला नहीं हूँ ये दृढ़ निष्ठा नहीं आया हमारी निष्ठा कहाँ पे है? मैं मनुष्य हूँ मैं शरीरधारी हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं सन्यास तो शरीर रक्षा के लिए सन्यासी जीवन कर्म के लिए ये सब कर्तव्य हमारे मन में घूमता रहता है ये फल तो क्या होता है जो शास्त्र में जो बोला उसको हम से पकड़ नहीं पाते इसी प्रकार फिर और बोला लोक चिंता अवेक्षण ये जो लोक व्यवहारिक चिंता लोक चिंता मतलब पूर्ण के द्वारा मैं सर्वलोक तक जाऊंगा तो मैं ख्याति प्राप्त करूंगा दोनों इसीलिए शास्त्र धर्म धर्म को शास्त्रीय कर्म को करके मैं ऊर्द्व लोक को ब्रह्म लोक तक जाऊंगा तो सर्वलोक तक जाऊंगा ये भावना अथवा इस लोक में ख्याति प्राप्त करना ये सब चिंता को व्यवहार को देख करके फिर केवल इतना ही नहीं जात्याधि अभिमान मैं ब्राह्मण हूं मैं विद्वान मैं पढ़ा लिखा हूँ ये सब जो है ये जो अभिमान भी है इसीलिए जाति कुल नीति गोत्र दुर्गम जाति नीति कुल गोत्र ये सब से जब तक हम ऊपर में उठ पाएंगे ना तब तक आत्मज्ञान नहीं होता जात्यादि अभिमान जा। प्रतिपक्ष ही श्रुति स्मृति भाई हमारी प्रतिपक्ष विरोधी तो है स्मृति ने ऐसा दिखाया और स्मृति के माध्यम से ये समझ में आता यही हमारे जब ती श्रुति और स्मृति शास्त्र विहित कर्म को करने के लिए बोल रहे परन्तु कब तक करे कैसे उसके बाहर है उसका उपाय भी बताया तो जब तक हमको ये समझ में नहीं आता भगवान भास्कर एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं बोलता शास्त्र ने ऐसा दिखाया इसीलिए जब तक ये हमारे पास बैठे हुए बाहर नहीं आ पाते हैं तब तक है है इसीलिए क्या करना चाहिए गुरु को अपना उस शिष्य की उस चीज को हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए उसको हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए बार बार उनको ठीक है अच्छा नहीं लग रहा है तो उठो सुबह उठो नहा तो मंदिर में आओ थोड़ा थोड़ा भगवान जब ध्यान करो फिर थोड़ा पाथन, पाथन करो फिर पठन एक रूटिंग बनाओ तो जिससे क्या होता है है धीरे-धीरे वो जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो एक आंतरिक निष्ठा और आकुलता वो तब तक नहीं आता जब तक हमारी पूर्वकृत तो तो प्रतिबंध समाप्त नहीं होता वो पूर्वकृत तो प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए जो जो चीज है उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है पहले इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान अग्रह को ध्यान से देखिए इसको शिष्य ज्ञान अग्रह चलेंगे बुद्धा वो शिक्षित व्यवहार को देखकर करके उनका अच्छा नहीं लग रहा है ही उस समय करके, नहीं, इसी करना पड़ेगा इसी में मन लगाना पड़ेगा कुछ सेवा काम में कुछ आश्रम के काम में कुछ पढ़ाई लिखाई में कुछ जो धन में कुछ पूजा में किस प्रकार से तो धीरे धीरे धीरे धीरे एक बार मन को इधर घुमा सकते हैं तब जा करके काम बन जाता है और नहीं तो फिर उस घूमने की होती इसलिए तो कि के उसमें लिंग को चिन्नक को देख करके के लिए क्या, क्या है? वो एक बोला अधर्म लौकिक प्रमाद नित्य अनित विवेक विषय असंजात दृढ़ पूर्व लोक चिंता अवीक्षण जाता दी, अभिमान दिन प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष तो नहीं प्रतिपक्षी, उनके लिए प्रतिपक्ष ने लगा हुआ केवल इतना ही नहीं जाति आदि अभिमान जाति लिंग आश्रम धर्म वर्ण उसमें अभिमान है यही हमारी प्रतिभा प्रतिपक्ष मन ही विरोधी है स्मृति के द्वारा इसको दिखाएगा इसको पहले हटाना पड़ेगा केवल इतना ही नहीं फिर उसके बाद अक्रोधादि भी अहिंसा दि विश्व जमेर ज्ञान और विरुद्धि नियमेर अब देखिए जिस प्रकार केवल उसको हटाने से ही काम नहीं बनेगा कुछ और बोल रहे हैं कि जो ये भगवान गीता के तेरहवें अध्याय में भगवान ने वहां पर शांति मार्च आचार्य उपषण इंद्रिया जन्म मृत्यु जरा व्यादि दुखान वहां पे, पे तेरहवीं अध्याय में सातवां श्लोक से लेकर के ग्यारहवीं श्लोक तक ग्यारा जो ज्ञान प्राप्ति का उपाय कोई ज्ञान रूप में कहा गया है और अक्रोधाधि मतलब कोई वस्तु हमारे मन का अनुकूल नहीं हुआ हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर इंद्र मन बुद्धि की है और वो हट जाए क्योंकि ये जो है प्रत्येक व्यक्ति से हो तैरना अपने जन्मांतरिय कर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्तियों की अपने इंद्रियों को जो पांच विषय है शब्द स्पर्श रूप उस विषय के प्रति अपने आपके जन्मांतरीय संस्कार के अनुसार कुछ कुछ अच्छा बुरा भावना मन में बैठा हुआ है उस अच्छा बुरा भाव को जब तक हम मन मतलब राग दिशा को बोलता है ये ये अच्छा है बुरा, ये है बुरा भाव को मन से पूरा और ये अच्छा बुरा भाव तब तक रहता है, जब तक है। तो में कर तो देवता बुद्धि कर पाएंगे तब जा करके ये मतलब दर्शनीय विषय संबंधित अच्छा बुरा श्रोवणीय विषय संबंधित अच्छा बुरा इस सबको मिटाने के लिए ना आदित्य की उपासना दिशा की उपासना संबंधित जो है रसने संबंधित अच्छा बुरा वरुण देवता की उपासना चिंतन ये करने पर अच्छा भाव मन से निकालते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी बताया क्रोधादी भी फिर अहिंसा दिभि अहिंसा सत्य क्रोध ये सब जो है ना ये हमारा ज्ञान प्राप्ति प्रतिबंध मतलब हिंसा थी इसलिए महर्षि पातंजल ने जो जम नियम बोला था ना अहिंसा सत्य अक्रोध और अपरिग्रह ब्रह्मचर्य और नियम में बोलता है संतोष सोचा ईश्वर प्रणिधान आने ये चीज जो है हमारे के फंडामेंटल चाहिए यहां पे और जो हमारे भगवत गीता और उपनिषद ये सब एक ही चीज बोल रहे हैं शब्द की तरह भिन्नता है इसके माध्यम से जो हमारे अंदर की योग्यता को जाना पड़ेगा अब और अहिंसा आदि विश्व फिर केवल एयम ही एयम नियम आदि के साथ जो ज्ञान अविरुद्धि नियम है ज्ञान प्राप्ति में विरोधी नहीं है इस प्रकार जितना नियम है उन नियमों को पालन करते हुए पहले इस प्रतिबंध को मिटाना पड़ता है इस साथ ये में लिया कि कैसे की कैसे संसार के विषय संबंधित अपने जीवन के अनुभव से मन को उठाया जाए और हमारे अंदर अमानित अदम्भित्व अहिंसा शांति सब कैसे आए को धीरे-धीरे-धीरे-धीरे अभ्यास करके जब हमारे पूर्व पूर्व की की दूरी दूरी तो तो हो जाएगा काम नहीं करेगा अपने प्रयास के बिना ईश्वर कृपा काम नहीं करेगा वर्तमान स्थिति में इसलिए ये प्रयास करने पर तब जाकर ही ये चीज धीरे धीरे धीरे धीरे मिट जाते हैं फिर आत्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा गुरुनिष्ठा ईश्वर निष्ठा शास्त्र निष्ठा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जगत निष्ठा कम हो जाता है जगत निष्ठा कम हो जाता है इस भगवदगीता के तेरहवें अर्थ के सातवां श्लोक से लेकर ग्यारहवा श्लोक तक बीस गुणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं हम लोग भगवद गीता पढ़े हैं उसको एक बार पढ़ना अच्छी तरह से उसके के देखिए क्या, क्या रूप, पालन करना कोई ऐसा भयंकर कठिन बात नहीं है, भागने नहीं, नहीं जागृत हुआ यदि ये ज़िये इसको ग्रहण कर, को इसको इसको कर, तब कर के उनका पूर्व की तद तो दूरित तो क्षय होता है पूर्व की तो दूरित तो क्षय होने पर तब जा करके शुरू होता है परंतु पूर्व पूर्व तो, तो करने करने के के लिए लिए भी कुछ चाहिए वस्तु तो तो जो है हमने जो कर्म जो है शास्त्र विहित कर्म करना शास्त्र अध्ययन करना जो अध्ययन करना मंदिर पूजा आरती करना धीरे धीरे सब छूट जाएगा सब छूट जाएगा इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन करता है युद्ध कराया क्योंकि जो करते हुए भगवान के स्मरण करना और भी हमारे पूर्व जो आत्मनिष्ठा में बैठा हुआ है है है ये ना, ये ना, ये मेरा मेरा दादा गुरु मैं मैं उनका पोता मैं ये सब जो है भावना ये मन से पूरा निकालना है तब जाकर आत्मज्ञान प्राप्त होता है ठीक है आज विवेक इसका उपदेश को यही रखेंगे विवेक चुनावी के श्लोक को देखेंगे हाँ, दूसरा हाँ, दु, दु, श्लोक क्या है जरा बताओ ए निरंजन हाँ। दूसरा श्लोक क्या है भ्रा, अन्तम् विषमम् विषमम् श्लोक है ना हेलो हाँ ठीक है क्योंकि वो जो हमारे जी ने जो के विवेकम पुस्तक को यहाँ पे लोड किया ना उसमें मैं देखा बीच में दो श्लोक और दिया हुआ है तो परंतु वो आवश्यक नहीं है इस पुस्तक में नहीं है सभी के पुस्तक में केवल ये वाला श्लोक है ना नेक दुर्ग विषम प्राप्त न किंचिफल त्यक्ता जातिकूलामुचित सेवा कृता निष्फलावरजित परंकया का जिंभे पापकशुनेद्या श्लोक है।, है ना ठीक अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्णा हमें किस प्रकार से जो है मान विपद में और दुख की ओर ले जाता है भरती हुई एक राजा थे और पहले जीवन बहुत विलासी थे तो विक्रमादित्य तो उनका भाई था उनका इस उनको अच्छा नहीं लगा तो उनको समझाया तो जैसे समझाया तो ऐसा समझा कि पूरा राज्य छोड़ करके कर भाग के सन्यासी बन गए थे और ज्ञानी पुरुष हुए, भी पुरुष बोल रहे कि कृष्णा कैसे मनुष्य के जीवन में दुख ला देते उसको लेकर के बोलते है भ्रांत्यम देशम अनेक दुर्ग विषमम प्राप्त और मतलब पे धन करना है, धन प्राप्ति करना है, उसको छोड़ करके कठिन कठिन देश में जा करके बाहर में जा करके हम धन प्राप्त करते हैं जैसे आजकल भी ये दिखाई पड़ता है बढ़ते तो है भारत में विद्या बुद्धि प्राप्त करके फिर धन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम के विदेश में करके अर्थ कमाते हैं तो परंतु आने के बाद कुछ साल बीतने के बाद जब उनको पता लगता है कि अर्थ की लिमिटेशन क्या है तब उनको समझ विवेकी व्यक्ति को समझ में आता है ये अर्थ तो मेरे लिए अनर्थ का ही कारण बन गया अनर्थ के का कारण बन गया तो व्यक्ति बोल जब तक विवेक जागृत नहीं था तब तक, तक कोई अच्छा लगता है क्योंकि पूर्व की तो तो है वो आता नहीं अभी इस बात चलेगा भ्रांतम देशम अनेक दुर्ग अनेक दुर्गम मतलब मतलब जिस में जाना कठिन है, भ्रांति से से हे त्रिशना, तुम्हारी प्रेरणा मतलब तुमने मेरे को भगाया पे, वहां जाओ अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा पैसे वहां तो भोग तो अच्छा को विलास को मिटाने के लिए हम वहां पर पहला भ्रांतम देशम अनेक दुर्ग विषम प्राप्त न किंचित फलम उसको प्राप्त तो किया हमने परंतु कोई धन भी मैंने मतलब लाभ नहीं मिला मेरे को मुख्य रूप से व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है परंतु धन उनके लिए शांति अथवा तो आनंद के कारण थोड़ी देर के लिए तो लगता है ऊपर ऊपर गया परंतु वास्तविक को आनंद के तो नहीं होता इसलिए पहले बोल रहे हैं देखो हमने अपना जो है देश छोड़ करके जन्मभूमि मतलब, मतलब कुछ होने पर भी जिस शांति प्राप्त करने के लिए हम आए थे उत्त नहीं मिला अर्थ अनर्थम भाव एक दूसरा बोलते हैं तैक्त जाति कुल अभिमान उचितम सेवा कृता कर्म विधान किया क्षत्रियों के लिए कुछ कर्म विधान किया विश्व के लिए कुछ कर्म विधान किया वर्तमान में क्या होता है बस धन प्राप्त मिली जो चाहिए वही करती परंतु धन तो प्राप्त होता है परंतु जिसके लिए धन चाहिए वो प्राप्त नहीं होता सोचता धन से शांति प्राप्त नहीं होता इसे होता है तैग तो करके छोड़ करके क्या जाति कुल मैं किस अभिमानी नौकरी करने लगे निष्फला परंतु जिस शांति प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था वो तो मिला नहीं फल नहीं थोड़ा दूसरा बोला कभी कभी क्या हुआ क्या होता है कि आया तो यहाँ पे परंतु हमें अनुकूल वस्तु तो नहीं नहीं है है है इधर उधर भटक रहा को तुरंत आके मिल ऐसा भी तो नहीं होता है। आने के बाद भटकना पर ग्रहीषु अंश कया का यह यहाँ पे बोलते हैं आशंकया कावत आशंकया कावत आशं क्या हुआ कि जब हमको तो नौकरी आदि नहीं मिला ऐसा हमने देखा कई व्यक्ति बाहर बाहर में आते का मिटाने के लिए अपनी भ्रांति से हम लोग चले तो जाते हैं परंतु होता क्या है तब भूखता मतलब खाया मानव विवर्जित मान सम्मान को जोर करके कौआ तो अच्छा तो का। तो जैसा आश्रम खाना दिया कौआ अथवा चिड़िया वो खाता इधर को देखता है कोई मेरे को पकड़ने के लिए नहीं आया इसी प्रकार से ऐसे आश्रम का करके हमने मतलब आशा तृष्णा देखो तुम्हारी पूर्ति करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया कि कभी तो हो सकता मतलब अपने उपार्जन लाभ नहीं हुआ फिर जाति कुल मान गोत्र छोड़ करके दूसरे को सेवा किया नौकरी किया दूसरे का वो भी फलीभूत नहीं हो पाया फिर मान अपमान सब कुछ छोड़ करके भीख मांग के भी खाया भीख मांग के भी खाया मन में आशंका कर लेकर के परंतु तृष्णा तो तुम तो कम नहीं हो रहे हो ये तृष्णे संबोधन है करते जिम तुम तो बढ़ते जा जा रहे तुम तो जा रहे तुम्हारा कृष्णा तो कम नहीं हो रहा बता है बताएं पाप कर्म पिछुने जो पाप कर्म कर्म ने निशिध कर्म कराने में जो प्रवर्तक है ये ये हमको कर्म कराने में प्रवर्तक होता है पाप कर्म कर्मशु मतलब पाप कर्म कराने में जो प्रवर्तिका है न अद्यापि संतुष्य इतना करने के बाद भी अभी तक तुम संतुष्ट नहीं हो फिर भी मेरे को न चाहते रहते ये चाहिए वो चाहिए ये होता तो अच्छा होता ऐसा तो ठीक होता हे कृष्णा हे कृष्णा ये है, कि जितना हम भोग को भोग भोग भोग को वस्तु देते करते जाएंगे वो कभी तो नहीं होगा। एक राजा ज़ाती हुए, के तो उसने अपनी संतान आयु दे दिए थे परंतु तो अंतिम में उनको कहना पड़ा ना जातु कामान काम भोग एन उपसमती हमेशा एवं वर्तुन भूय अभिवर्त थी मतलब ये जो काम जो है ना भोग को वस्तु की इससे काम जो है हमारा तृप्त तो नहीं होता कभी काम कभी भी तृप्त नहीं होता आपसे सोचा कि हमने इसको पूरी कर दिया तो बस और चुप हो जाए नहीं ऐसा नहीं होता ना जातु कामान काम भूगी नाम अपनी मन की तृष्णा एक बार पानी पी लिया तो तृष्णा मिट जाता है दोबारा फीस प्यास लग जाते हैं ऐसे ही बासणा को एक मिटा या फिर दूसरा भी खाने जाते हैं ये रक्त बीज ही है रक्तवि एक के बाद एक उत्पन्न होता है अपने आप जाते अंतिम में बोलना पड़ा ना जाए कि आहुति देंगे बढ़ते रहते हैं एक भोग्य वस्तु को प्राप्त करने के बाद यदि वो पूर्ति करते फिर दूसरा भोग प्राप्ति की इच्छा होता है कृष्ण कभी शांत नहीं होता कृष्ण बढ़ते जाते यहां भरती और राजा तो थे उनके पास दूसरा किन्तु इसको दिखाने के लिए बहिराग को कैसा आएगा पहले से हमारी की इस चीज को अच्छी तरह समझने का कोशिश करें कि इस के कारण मतलब अपने की प्राप्ति की इच्छा से में गया, किया नहीं हो पाया फिर जाति कुल गोत्र धर्म अश्चम धर्म को तय करके बस पैसा कमाने के लिए जो चाह उसे नौकरी किया नौक, नौक, नौकर के जैसा काम कर ये इतना ही नहीं कि मान अपमान को छोड़कर छोड़ करके कभी कभी तुमको उत्तर उत्तर तुम्हारा जितना हमने कोशिश किया तुमको शांत करने के लिए तुम उत्तर उत्तर बढ़ते ही जाते हो पाप, पाप कर्म की सुने मतलब पाप कर्म की प्रवर्तक न अद्यापि संतुष्य थी अभी भी अभी तो बचपन से लेकर ये बुद्धा हो गया अभी भी जो है कि जीवन के, तो के शुरू में आ जाता है कि चाहे कितना भी हम इच्छा की पूर्ति करते रहे इच्छा की पूर्ति कभी होने वाले नहीं है इसलिए एकमात्र आत्मज्ञान प्राप्त करने से सारा इच्छा शांत हो जाता है इसलिए उसी के लिए पहले से प्रयास करना चाहिए बोलते हैं धन की लोग से मैं कितना दुर्गम स्थान में विपद स्थान में मैं गया हुआ हूँ उसमें कुछ लाभ नहीं हुआ कुछ कमाया उससे गवाया फिर जाति कुल गोत्रो अष्टम धर्म बर्ण धर्म सब सबकी ज़्यादा कुछ छोड़ करके मैं जो है अमीर व्यक्ति को सेवा भी किया परंतु उससे भी क्या हुआ फिर वो भी हम मतलब सफल नहीं बन पे संतुष्ट नहीं हुए प्रश्न फिर मान सन मन सभी कुछ करके दूसरे के घर में नौकरी करके पास की तरह के जीते रहे। फिर भी त्रिशना, तुम संतुष्ट नहीं, तर नहीं हुआ इतना भी हमने तुमको इस प्रकार अपने मन और अपने को अलग करके देखना सीखे इससे दो चीज हो जाएगा इन जो तृष्णा अपने मन की तृष्णा को जो देख पाता है तो क्या हो जाएगा कि आपको लगेगा कि बुद्धि से देख रहे हैं कोई बात नहीं परंतु तो मन और बुद्धि को एक करके इसको देखने वाला मतलब विवेक विवेक का ही एक है यदि हम इसको जगा पाते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे और देखने वाला और दृश्य अलग हो जाए इस प्रकार से ये विचार यहाँ पे भगवान ये कृष्णा कृष्णा की दोष को दिखा रहा प्रांतम देश मन का दुर्गा इसको ऐसा अगर विचार करते रहेंगे तब धीरे धीरे हमारे जो है ये जागतिक वस्तु संबंधित जो इच्छा होती है वो धीरे धीरे कम होता जाता है अगला श्लोक को केवल पढ़ेंगे ताकि आप लोग पढ़ के रखेंगे तो फिर कल कर करेंगे इसको इन नंबर उत्खातम निधिशंक शंकया क्षितल माता गिरीत निस्तीर्ण सरिता नृपत जत्न उत्खातम निधिशंकया चितता गिरीतव निस्तीर्ण सरिता पतिर्नृपत जत्न सतोषिता मंत्राधन तत्ण मनसा नीता शमशाने निशा प्राप्त का नराटक माया तृष्णेधुना मुं माम मंत्राधन तत्परण मनसा नीता शमशाने निशा प्राप्त कान बराट न मैया तृष्णाधुना मुंच माम ठीक है आज यही पे रखेंगे आज यहाँ पे तो। भी जगह छोड़ो कौन सा कौन सा छोड़ो